ध्यान और आध्यात्मिक जीवन सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक जीवन ध्यान जप और प्रार्थना के लिए समय रखने के साथ ही साथ प्रत्येक के लिए स्वाध्याय के लिए भी समय देना आवश्यक है साधना के बाद कम से कम दस मिनट तक उपनिषदों के कुछ चुने हुए अंशों का पाठ करना चाहिए प्रमाद और आलस्य आध्यात्मिक जीवन के उसकी सभी अवस्थाओं में दो महान शत्रु हैं और बहुत से लोग शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता के शिकार हो जाते हैं जो अत्यधिक घातक है इस प्रमाद के भाव को अपने पर हावी होने देने पर हमें साधना अथवा स्वाध्याय या अध्ययन के लिए समय बिल्कुल नहीं मिलता ऐसी मनस्थिति में समय होते हुए भी वह हमें दिखता नहीं हम इतने मूड हो जाते हैं कि उसका हमें ध्यान ही नहीं होता इंद्रिय संयम हमें गहन चिंतन तथा तीव्रता के साथ जीवन यापन में सहायक होता है सदा इंद्री विषयों के जगत में क्यों विचरण करें इंद्रिय संयम रहने पर चिंतन के स्तर पर आसानी से रहा जा सकता है बाह्य जगत से घूसे और लाते खाने क्यों जाते हो विक्षेपों के दूर रहने पर हम तीब्रतर चेतनायुक्त जीवन यापन कर सकेंगे तथा सभी अवस्थाओं में यथा संभव जागृत और सचेत रह सकेंगे लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि लोग काष्ट और पत्थर की तरह अधिकाधिक जड़ और निष्क्रिय होते जाते हैं बाह्य आकर्षणों और सांसारिक लक्ष्यों की प्रेरणा के हटते ही वे अपनी साधना और स्वाध्याय के लिए धीरे धीरे अल्प समय पानी लगते हैं। कर्तव्य और आसक्ति पहला अथवा वस्तुओं की आसक्ति के कारण दूसरा कर्तव्य बोध से तीसरा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति भक्ति के कारण हम अपने कर्म करते हैं प्राय प्रथम दो हेतु एक दूसरे से मिल जाते हैं अधिकांश लोग सच्चे कर्तव्य बोध को आसक्ति से अलग नहीं कर पाते हैं। तब कर्तव्य हमारी आसक्तियों की पूर्ति का बहाना बन जाता है इसीलिए एक विचारक ने कहा है कर्तव्य वह दंड है जो हमें अपनी आसक्ति के लिए देना पड़ता है आपातः यह परिभाषा काफी विचित्र और असंतोषजनक प्रतीत होती है लेकिन इसे एक उच्चतर दृष्टिकोण से समझना चाहिए बुद्ध ईसा, रामकृष्ण आदि के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता उनके लिए केवल प्रेमपूर्ण सेवा होती है कर्तव्य नहीं उनकी क्रियाओं में कोई बंधन नहीं होता और न तो उन्हें कोई लाभेक्षा होती है और न ही कर्म फल्छा सिद्ध पुरुष का कोई कर्तव्य और आसक्ति नहीं होती उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता तस्य कार्यम न विद्यते वे बिना किसी बाध्यता अहमता, ममता रहित पूर्ण स्वतंत्रता के साथ प्रेमपूर्ण सेवा करते हैं अपने अपने अपने अहंकार के इस छोटे से संसार से, अपने से, अपने से संसार देहात्म बोध विचारों आदि अथवा चिपके रहना कर्तव्य नहीं कहलाता, और आसक्ति के द्वारा अथवा किसी वासना की पूर्ति के लिए किए गए किसी कार्य को उसका स्वरूप कैसा भी क्यों न हो मैं उसे कर्तव्य की संज्ञा अथवा कर्तव्य का स्थान नहीं दे सकता ऐसा कर्म आसक्ति तथा हमारे क्षुद्र व्यक्तित्व से मोह का परिणाम है स्वतंत्रता और कर्तव्य की उच्च भावना का फल हर्गिज नहीं इंद्रिय संयम निस्वार्थता प्रेमपूर्ण पूर्ण सेवा चित्त शुद्धि चित्र की उपयुक्त एकाग्रता और हमारी समस्त क्षमताओं को उच्चतर दिशा प्रदान कर परमात्मा के योग्य यंत्र बनना ही वास्तविक कर्तव्य है हम जितने पवित्र होंगे सर्वव्यापी परमात्मा की उतनी ही श्रेष्ठता और प्रेम पूर्ण सेवा के रूप में अपने कर्म कर सकेंगे लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि उसमें कहीं आसक्ति न हो आसक्ति को कभी भी कर्तव्य की संज्ञा नहीं देनी चाहिए चाहे वह और कुछ भले ही हो अधिकांश लोग अपने तथा कथित कर्तव्य को इंद्रिय विषयों के प्रति सूक्ष्म अथवा स्थूल लगाव के कारण तथा वस्तुओं की आसक्ति के कारण करते हैं लेकिन ये कर्तव्य नहीं है इस संदर्भ में हमें यथार्थ में जो किसी न किसी प्रकार दृढ़ अहंकार है तथा जो वास्तविक कर्तव्य है इन दोनों के बीच अंतर अत्यंत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए जब तक हम क्षुद्र अहंकार और उसकी तुच्छ कामनाओं के प्रति अपने अस्वाभाविक लगाव को सभी प्रकार के इंद्रिय भोगों तथा वस्तुओं की अत्यधिक लालता को त्यागने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक हम उच्च सतह पर नहीं उठ पाएंगे तथा इस परिभाषा कर्तव्य वह हर जाना है जो हमें आसक्ति के लिए चुकाना पड़ता है का अर्थ नहीं समझ पाएंगे वस्तुतः जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक हो वही कर्तव्य है यह सभी के लिए सामान्य नियम है अपनी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए दूसरों की सहायता करते हुए अथवा परमात्मा की सेवा आराधना आदि विभिन्न कर्तव्य पालन करते हुए हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए यदि हम आध्यात्मिक प्रगति न कर सके तो हमारे कर्तव्य बोध अथवा जिस भाव से हम कार्य कर रहे हैं उसमें कोई त्रुटि होनी चाहिए ऐसे लोग भी हैं जो उपेक्षा का भाव पोषण करने लगते हैं संभवत वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त अन्य सभी बातों के प्रति उदासीन रहते हैं अधिकांशतः यह उदासीनता स्वार्थपरता और आलस्य के कारण होती है यह एक तांसिक अवस्था है जिसे आध्यात्मिक व्यक्ति की सच्ची अनासक्ति नहीं समझना चाहिए ऐसे आलसी और मूढ़ व्यक्ति जीवित से अधिक मृत हैं वास्तविक अनाशक्ति सच्चा साक्षी भाव सजग बनाता है और सभी कार्यों को जिन्हें तुम करने का निश्चय करो चाहे वह ध्यान हो या कर्म तीव्रता प्रदान करता है कर्तव्यों का द्वंद्व प्राय हमें लगता है कि हमारा अमुख कर्तव्य है लेकिन वह हमारे सामर्थ्य के बाहर है वह हमारे लिए बहुत महान है ऐसे में क्या करना चाहिए एक कर्तव्य कार्यकारी आपात कर्तव्य की सहायता लो जिसका लक्ष्य के लिए एक चरण के रूप में उपयोग करो कर्तव्य के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं होता हमारे विकास के क्रम में कर्तव्य निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं युवक का कर्तव्य बालक के लिए नहीं है वृद्ध का कर्तव्य युवक के लिए नहीं है गृहस्थ का कर्तव्य सन्यासी के कर्तव्य से भिन्न है अतः प्रत्येक के कर्तव्य का निर्णय पृथक रूप से करना होगा अनेक समय हमारा कर्तव्य बोध हमारी रुचि से मेल नहीं खाता लेकिन हमें अपने कर्तव्य का अपनी रुचियों के साथ सामंजस्य बिठाना सीखना चाहिए तथा अपने विचारों एवं इच्छाओं का तालमेल लेना चाहिए इस तरह बहुत सी अनावश्यक चिंता और संघर्ष से बचा जा सकता है जो बहुत सी मानसिक शक्ति के क्षय का कारण हो सकता है कभी कभी हम शिकायत करते हैं कि जीवन के कर्तव्यों में व्यस्त होने के कारण हमें साधना के लिए समय नहीं मिलता प्राय ऐसी शिकायतें निराधार होती हैं उच्चतर जीवन के लिए सच्ची गहरी और आंतरिक पिपासा होने पर साधना और स्वाध्याय के लिए समय सदा मिलेगा और यदि आंतरिक व्याकुलता के बावजूद तुम यह न करो तो अंत में तुम पूर्ण रूप से असंतुलित हो जाओगे आत्मा के थोड़े स्फुरण होने पर चेतना के जागृत होने पर उसे हर हालत में आहार प्रदान करना चाहिए अन्यथा व्यक्तित्व में एक गहरी दरार पड़ जाती है जीवन में बहुत अशांति और चांचल्य महान असंतोष और अस्थिरता आ जाती है ऐसी स्थिति में अपनी आत्मा को जब तक अतृप्त रखते हो तब तक तुम्हें कभी शांति नहीं मिलती यह संभव हो सकता है कि किसी दिन हमें अपनी साधना ध्यान जब थोड़ी जल्दीबाजी में करनी पड़े किसी दूसरे दिन अधिक आराम से तथा अधिक एकाग्रता से लेकिन यदि हम बिल्कुल ही ना करें तो यह विचार हमें सारे दिन निरंतर कोचता रहेगा और हमारे मन में एक भवर का निर्माण करेगा साधना को चाहे जल्दबाजी में हो या आराम से दिन प्रतिदिन काफ़ी लगन के साथ नियमित रूप से एक निष्ठा के साथ करना चाहिए यह कहना कि साधना और स्वाध्याय के लिए समय है ही नहीं असत्य है उदाहरण के लिए अगर मैं छः घंटे सोता हूँ तो मैं दस मिनट कम सो सकता हूँ पाँच मिनट आहार के लिए के समय से और पाँच मिनट किसी और कार्य से निकाल सकता हूँ इत्यादि इस प्रकार मुझे साधना और स्वाध्याय के लिए कम से कम आधा घंटा मिल जाता है और ऐसा सभी परिस्थितियों में किया जाना चाहिए चाहे मन चंचल हो चाहे एकाग्रता के साथ साधना करना संभव ना हो चाहे साधना यंत्रवत ही क्यों न करनी पड़े चाहे समय समग्र मस्तिष्क साधना या गहन चिंतन के विचार मात्र से विद्रोह ही क्यों न करें और यह भी कर्तव्य है क्योंकि दूसरों की सेवा के उद्देश्य से पहले स्वयं की सेवा करने पर मैं उनकी सेवा अधिक दक्षता के साथ श्रेष्ठतर भावना के साथ कर सकूंगा। यही भावना के साथ व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना दूसरों के लिए कर्म करने पर हम ध्यान भी अच्छा कर पाएंगे तथा वह पुनः हमें दूसरों के लिए समर्पण की श्रेष्ठतर भावना एवं भगवत शरणागति के भाव के साथ दूसरों के लिए कर्म करने में सहायक होगा कुछ लोग कर्म करते हुए भी जप करते रहते हैं मन में अद्भुत क्षमताएं हैं हमें बस उसे नियंत्रित और पवित्र करना तथा सही दिशा में विकसित करना आना चाहिए परमात्मा के प्रति स्वयं को बिना शर्त पूर्ण रूप से समर्पित करके काफ़ी अच्छी तरह कर्म किया जा सकता है तब एक समय आता है जब सब कर्म आराधना बन जाते हैं और उस शरणागति के प्रार्थना में भाव के रहने पर भी कर्म आराधना बन जाते हैं शरणागति और पुरुषार्थ का समन्वय संभव है तथा पूर्ण आत्मवस्मृति में समग्र कर्म किए जा सकते हैं